जी धरती का जो बल जहाँ तक काम करता है उसके फिर आगे जाके सुनने करता है धरती का वातावरण जहाँ तक है हाँ। उसका क्या मतलब है वातावरण का मतलब है धरती अपना रक्षा कवच बनाए रखा है संतुलन के लिए अपना वातावरण को बनाता है हर एक, एक। हाँ। आप अपने संतुलन के लिए आपका वातावरण बनाते हो हाँ। मैं अपने संतुलन के लिए मैं अपना वातावरण बनाता हूँ ये अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाता है ये प्रकाश अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा है वो ये जो दिख रहा है आपको चित्र ये अपने संतुलन के लिए अपने वातावरण को बनाए रखा है एक परमाणु अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा है परमाणुओं से रचित अणु अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा है उसी क्रम में यह धरती अपने संतुलन के लिए अपना वातावरण बनाए रखा कितना रामकाथा निकल गया ये पूरा निकल गया ना निकल गया तो ये संतुलन के अर्थ में जो चीज है उसको धरती के संतुलन के लिए रक्षा कवच क्या रक्षा करता है पूछा ये तो स्वाभाविक है आदमी जात कल्पनाशील है वो तो पूछेगा है, उसका रक्षा के लिए यह हमने बताया है सूर्य का उष्मा धरती के वातावरण तक जब पहुंचता है वह उसी के समान रहता है सूर्य के वातावरण से निष्पर्श हुआ रहता है सूर्य का भी एक वातावरण होगा चंद्रमा का भी एक वातावरण होगा ठीक है सूर्य का वातावरण के अंतिम छोर मैं जो ऊष्मा का जो स्वरूप था वो ही ऊषमा का स्वरूप धरती की प्रथम छोर में पहुंचता अच्छा बीच में कोई लॉस नहीं वो कोई लॉस ना होता क्यूंकि न्यूट्रलाइज होने के लिए वस्तु ही नहीं है बांटने के लिए वस्तु ही नहीं है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। वस्तु यदि होगा भी नगण्य है वो रेडिएशन के रूप में जो आप कहते हो ऐसा कोई ट्रेवल करता भी होगा वो उसका कोई नगण्य बात है ये ठीक है ठीक है ये पूरा हो गया कर्म का ठीक है पहुंचता है तो क्या होगा भाई ये इसका नाम है किरण उसको विकिरण कहो किरण कहो नाम आप रखो है तो उष्मा ही ट्रांसफर होकर के आया है ये सच्चाई ठीक है ताप ही वो मैंने परावर्तित होकर के और धरती के वातावरण के अंतिम छोर में छूए कितना है वो ताप सूर्य के अंतिम वातावरण के अंतिम छोर में जो ताप का जो अनुपात था वो इतना ही अनुपात ये धरती के अंतिम छोर को छूया छूने के बाद अब वो क्या होता है वो वो परावर्तन में वो आबंटित उषमा आबंटित होना शुरू किया आबंटित होने के लिए अपना रक्षा कवच को बनाए रखा आबंटित होते होते होते ये धरती को छूते तक मैं रश्मि के स्वरूप में छूता रहा उसमें विज्ञान हस्तक्षेप किया वो रश्मि बनने में अवधा व्यवधान पैदा किया फल स्वरूप क्या हुआ धरती में ताप बढ़ गये क्या बढ़ गये ताप बढ़ ताप बढ़ गयी इतना ही बात है। धरती में ताप बढ़ने से जो होने वाला परिणाम है शायद है आप लोगों ने अंदाजा लगाए भी होगा धरती में ताप बढ़ने से जो जो होने वाला उत्पाद है उसके बारे में आप लोग अंदाज किया भी होगा रश्मि और ताप में क्या अंतर है? तो देखिए किरण और रश्मि तो क्या होता है बिंब का ताप कैसा पहुंचा है सूर्य के प्रतिबिंब के रूप में पहुंचा है जिसको हम प्रकाश कहते हैं परावर्तित है ताप बिंब के साथ आया है प्रतिबिंब के साथ आया है जैसा यहां जो ताप इससे पहुंच रहा है इसका प्रतिबिंब के साथ ही आ रहा है बात समझ में आता है उसका रूप का प्रतिबिंब उसका रूप का प्रतिबिंब उसका नाम है प्रकाश जो परावर्तन में आ रहा है जो आ रही है वो ताप पहले प्रतिबिंब आता है बाद में ताप आता है ताप की गति कम है प्रतिबिंब पड़ाई रहता है यह जलने की पहले भी इसका प्रतिबिंब रहा है क्या बात है हाथ मिलाओ क्या हालत है जी। हालत कहा पहुंचा इस ढंग से दो प्रकाश और ताप दोनों अलग अलग विन्यास है बिंब का प्रतिबिंब एक प्रकाश है वो बिंब में निहित ऊष्मा का परावर्तन हमको मिलना जो है वो ताप है जो वो ताप जो प्रतिबिंब के साथ आता है उसका नाम है किरण क्या नाम दिया ताप जो प्रतिबिंब के साथ आता है आता है, है? है? है। प्रतिबिंब के साथ इस धरती की ऊपरी सतह में आके छूता है उसका नाम है किरण उसके साथ प्रतिबिंब रहता है बताया वो प्रतिबिंब का अनुबिंब प्रतिन्नबिंब नापा पाया जाता है उसके आगे सुपर क्या आएगा? बिंब का प्रतिबिंब आता है उसका अनुबिंब प्रत्यनबिंब होना पाया जाता है अनुबिंब का मतलब होता है जो प्रतिबिंब पड़ा है वो कई डायरेक्शन में जो मेलिकुल्स रहते हैं उसके ऊपर जाके आबंटित होना और उसके बाद वो पुनः आबंटित होना ये प्रक्रिया इस धरती के सतह आते तक में ये अनुबिम प्रत्यनुबिंब विधि से बटता रहता उसी अनुपात में ताप भी आपंडित हो जाते रह जाता है ताप भी आपंडित होता हुआ आता है आते आते धरती को जब छूता है प्रतिबिंब उसका नाम है रश्मि इसमें जो आगे चल करके जो हम हमना हमारा प्रकाश विधि इसी आधारों पर इसी सूत्रों पर इसी बुनियादी पर प्रकाश व्याख्याित हो जाता है ताप के गमन का जो ताप जो है ना परावर्तित होने के लिए दबता है परावर्तन का मतलब है ताप घटने की आशय से ताप बहाता है ताप अपने जो ताप साप के रूप में जो एक स्वरूप रहता है कहीं भी जो उसको नापदंड के रूप में हम कहते हैं दो सौ डिग्री चार सौ डिग्री हजार डिग्री दो हजार डिग्री ये सब कहते हैं न किसी किसी न किसी डिग्री में ये धरती के अंतिम छोर में छूया है वहां से वो ताप क्या करना चाहता है कम होना चाहता है कम होने के लिए यहां वातावरण बना हुआ है वातावरण बनी हुई वातावरण को हमने क्या कर दिया चाट दिया ये विज्ञान है